वेक चुड़ामी दो सौ छियानबे श्लोक तक विचार तो हो गया तो यहां ये चल रहा है कि अहंकार अहम पदार्थ का निर्वह अहम जो शब्द है पद माने शब्द अहम शब्द होता है पद का अर्थ शब्द शास्त्रों में पद बोलते जो तो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है अहम ऐसा शब्द है उसका विषय क्या है प्रत्येक शब्द का एक अर्थ हुआ करता है तो अहम शब्द का विषय मुख्य रूप से होता है साक्षी किंतु जो तो अहम यहाँ देहादि में हो रहा है उसको त्यागो ये दृश्य कोटि में है दृश्य कभी अहम नहीं होगा ये यह बोलना चाहते ये शरीर आदि दृश्य कोटि में है जैसे मकान देखता है वैसे शरीर दिखता है हम शरीर को देखते हैं शरीर की गतिविधि को पता है हमें शरीर दृश्य कोटि में दृष्टा नहीं है अहम होता है दृष्टा तो उसको शरीर में मत बिलाओ। शरीर दृश्य कभी भी दृष्टा नहीं होता मकान कभी भी दृष्टा बनेगा वो दृश्य है देखा जाता है जैसे मकान को देखा जाता है वैसे शरीर को भी देखा जाता है हमें पता है कहाँ कौन सी अनुभूति क्या होनी है कहाँ बेदना है सब पता है फूल और शरीर सूक्ष्म शरीर सबका पता है तो ये दृश्यकोटी में है ये फूल तो और सूक्ष्म शरीर देखे जाते हैं देखने वाले हम होते हैं कौन होते हैं हम होते हैं देखने वाले ये देखे जाने योग्य हैं तो देखे जाने योग्य पदार्थ दृष्टा से भिन्न होता है वो जैसे मकान दृश्य है कि दृष्टा है वो हम हम देखते हैं उसको तो हम हम उससे भिन्न होते हैं वैसे तो शरीर से हम भिन्न है हम शरीर नहीं होते तो ये जो तो अहम है ना ये शरीर में मिलाने की आदत बन गई हमारी यही गड़बड़ हो रहा है ये बंधन है तो इस अहम को शरीर से हटाओ यही है अहम माने साक्षी साक्षी माने इनका दृष्टा जैसे मकान का दृष्टा वैसे शरीर का दृष्टा शरीर के बारे में पता है कि नस में दर्द हो तो तुरंत पता लगता है यहां पर है करके पता लग जाता है जिसको लगता है वो होता है अहम शरीर का दर्द मन का दर्द मन कभी दुखी है या मन प्रसन्न है स्वयं को तो पता होता है मन हमारा मन प्रसन्न है या दुखी है हम स्वयं जानते हैं बुद्धि काम कर रही नहीं कर रही जानते हैं तो ये होते हैं दृश्यपोटी में होते हैं तो ये जो तो इनके जो साक्षी होता है मुख्य अहम पदार्थ वो होता है वहां अहम बुद्धि करना चाहिए तो वो होगा कल्याण का मार्ग होगा साक्षी में अहम कर पाओगे अगर शरीर में अहम करें तो बंधन का कारण है इसलिए इसमें अहम को त्यागो। यही बोलना चाहते हैं आगे अतो बुद्धिकल्पिते पिंडाभि बुद्धि कालबाखंडोधम ज्ञावा स्वन मुपै शा अनमसिडे पिंडाभिम्य बुद्धिकल्पिते कल्पित काल त्रयाद्यम खंड बोधम ज्ञावा स्वत्मा शांति अतः ये इसी कारण से क्या है अभिमान त्यज मांस पिंडे ये जो मांस का पिंड है ये शरीर इसमें अभिमान त्याग दो अहम ऐसा मत करो अभिमान देहाभिमान यही बंधन का कारण है माने वो जो इनके साक्षी होता है अहम उस अहम को इनमें मत मिलाओ शरीर में मत मिलाओ दृश्य दृश्य ही रहेगा दृष्टा दृष्टा रहेगा दृष्टा को दृश्य बना रहे हो तुम तो, अहम करके बोल रहे हो इस मांसपिंड में इस शरीर में अभिमानम त्यज अभिमान को त्याग दो अभिमान को त्याग केवल शरीर में ही नहीं कहते हैं पिंडाभिमानिनी अपी बुद्धि कल्पित जो पिंड में अभिमान करने वाला जो जीव कहते हैं जिसका काल में बुद्धि के द्वारा कल्पित है बुद्धि के कारण कल्पित है जीवात्मा उसमें भी अहम मत करो पिंड के अभिमानी पिंड में भी अभिमान छोड़ दो और पिंड के अभिमानी होता है जीव इसमें भी अभिमान छोड़ो अहम यहां मत करो पिंडाभिमानी अपी पिंड के अभिमानी जो है कौन तो जीव उसमें बुद्धि कल्पित है वो बुद्धि के कारण कल्पित है बुद्धि उसकी उपाधि है उपाधि के कारण जीवत्व आया हुआ है बुद्धि के कारण उसमें भी अभिमान छोड़ दो अब फिर कहा क्या करना तो कहते हैं काल त्रयाबाध्यम अखंड बोधम काल त्रय अबाध्यम अखंड बोधम तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता जागृत स्वप्न सुसुप्ति कभी भी जिसका बाद नहीं होता जीवत्व का भी बाध होता है कब सुसुप्ति में और बुद्धि नहीं तो कहां जीव सुसुप्ति में जो कुछ ज्ञान होता है साक्षी भाष्य होता है साक्षी जानता है जब तक ये अंतकरण होते हैं जागृत और स्वप्न में होते हैं ये होता है तो वहां जीवत तो होता है जानने वाला जीव मानते हैं आप किन्तु सुसुक्ति काल में जीवत तो नहीं रहता साक्षी होता है तो ये काल त्रय अबाध्यम तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीनों अवस्थाओं में जिसका बाद नहीं होगा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता मैंने अभाव नहीं होता जीव का भी कभी अभाव होता है कभी सत्ता है कभी नहीं है जाग्रत स्वप्न में जीव की सत्ता है सुशुद्ध में जीवत तो भाषा नहीं है क्यों वहां पर उसकी उपाधि नहीं है तो जीवत तो भी नहीं भाषेगा वहां तो तीनों कालों में जो जो है अखंड बोधम अखंड ज्ञान स्वरूप है ऐसा जो आत्मा ज्ञातवा स्वम आत्मान ज्ञातवा ऐसे अपने स्वरूप आत्मा मान्य स्वरूप अपने स्वरूप को जान करके साक्षी रूप से अपने स्वरूप को जानकर शांतिम उपाय ही उपाय हाँ। यही उपाय ही, ही यही लोट लगा रहे शांति को प्राप्त करो आत्मा को जानोगे तब शांति मिलेगी जब आत्मा में बैठोगे तब शांति होगी जब तक आत्मा में नहीं बैठोगे शरीर में बैठोगे दुखी रहोगे रोते रहोगे शांतिम उपाय ही कहा अपने आत्मा को जान करके प्राप्त करके शांति प्राप्त करो शांति चाहते हो तो यही मार्ग अपनाना पड़ेगा ऐसा कहा आगे त्यूगोत्रश्रद्र लिंगस्य लिंग धर्म कर्तता त्यक् भवाखंड सुखस्व त्यन कुलगोत्रना रूपाश्रम स्वाद्र सश्रितु लिंग से धर्मा अ कर्त आदेश त्यक्वा भवाखंड सुख स्वरूप त्यज अभिमान ये सारे अभिमान को त्यागो अगर शांति चाहो तो सारे अभिमान त्यागो क्या कुला मैं अच्छे कुल का हूँ ये तो ऐसा ही है साधु होने के बाद भी अभिमान किंतु जिस कुल का अभिमान आप कर रहे हैं वो कुल अब आपको लेने को तैयार नहीं है वहां जाएंगे आप उस घर में हो सकता है उनके चौके में आपको बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे आपको चार जाति वाले कोई भी अपने बिरादरी में लेने को अब तैयार नहीं है पक्की बात है जब खान आदि की बात आ जाए कुछ आ जाए न ब्राह्मण आपको लेगा न क्षत्रिय लेगा ना वैश्य लेगा ना सुद्र लेगा उनको तो पता है ये कुल कुलभूत्र से रहित है किंतु तो आप अभी भी वही आशंक कर रहे थे <laughs> आप जाइए कोई भी जाति वाला अपने बिरादरी में आपको लेने को पसंद नहीं करेगा भारत सरकार ने भी आपको किसी जाति में नहीं लिया है आपको कहीं नहीं लिया ना सवर्ण में लिया न आरक्षण वाले में लिया कहीं भी नहीं आप एक भिक्षुक करके डाल दिया उनके खाते में भिक्षुक शब्द आता है माने मांग के खाने वाले तो वो जाति से अलग जाति घोषित कर दिया भारत सरकार ने आपको किंतु तो आज आपकी जो कमजोरी है उसी में आसक्ति बनाए बैठे हो मैं अमुक कुल का हूं अरे मैं तो ब्राह्मण हूं ये सूत्र है लो। ये कहते हैं तेजा हम इस अभिमान को त्याग दो अगर शांति चाहते हो तो कुल अगोत्र नाम कुल का और गोत्र मान एक परम्परा गोत्र बोलते हैं और नाम ये अमुक नाम नाम से बोलते ना पहले मैं कोई डॉक्टर रहा होगा तो अभी तो बोलता है मैं डॉक्टर हूं अभी खाक डॉक्टर है तो तेरे पास ना कुछ भी नहीं है डॉक्टर बोलता है पहले रहा छोड़ छाड़ के आए ना औजार हाथ में है ना वो ऑपरेशन कर सकता है कुछ भी नहीं कर और डॉक्टर बोलता है आपने को तो। मानी ख्याति के लिए किसके लिए यहां भी ख्याति जमाना चाहता है ये कहते हैं तेजा विमानम गोत्र नाम इसको त्याग दो हाँ कुल कुल का अभिमान बहुत बड़ा अभिमान होता है हैं ऊंचे कुल का हूं बहुत बड़ा अभिमान है ऊंचे कुल वाला ही नहीं जिस कुल में जो पैदा हुआ होगा उस कुल का अभिमान उसको होता है हम जिसको छोटे जाति बोलते हैं जब शादी विवाह का प्रसंग आएगा वो तो कोई ऊंचे जाति की लड़की नहीं ढूंढेंगे अपने जाति का ढूंढेंगे उसमें अभिमान है उनका यह स्थिति तो है सब में स्वाभिमान है कुल में गोत्र परंपरा में नाम और रूप रूप माने जो आकार शरीर आकार है ना ये नाम रूप और आश्रम जो होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम बान प्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रम कहीं ना कहीं होगा वो व्यक्ति एक कोई सन्यासी कहलाता को है तो सन्यास आश्रम का अभिमान होगा उसको अरे मैं तो संन्यासी हूँ ये गृहस्त है ऐसे भाव बनाता है और गृहस्थ बोलता है हम तो गृहस्थ हैं ये तो बाबा जी ये सन्यासी है वो सुबह भी अभिमान है वहाँ वो अपने में अभिमान कर रहा है ब्रह्मचारी आश्रम में जो बैठा होगा अपने को बहुत कुछ मानता है वो मैं तो ब्रह्मचारी हूं बाकी तो ऐसे ही बाबा जी ऐसे और पानप्रस्थि जो होगा वही उसका अभिमान है ये स्थिति इसको त्यागो कहते हैं कुल गोत्र नाम रूपा आश्रमेशु कुल में गोत्र में नाम में रूप माने आकार में और आश्रमों में जिस आश्रम में जो होगा वहां अभिमान हो रहा है इस अभिमान को त्यागो कहते हैं ये सारे के सारे कहा आश्रित हैं तुम्हारे में नहीं है ये जो कुल गोत्र नाम रूप आश्रम ये धर्म है ये धर्म कहाँ आश्रित है कहते हैं। ये देखो यहां आश्रित है आर्द्र सवाश्रितेश कच्चा मुर्दा में आश्रित ये जिस कच्चा मुर्दा है इसमें आश्रित है सारे ये धर्म हाँ, आर्द्र माने गीला अभी सूखा नहीं है सब माने मुर्दा होता है ये जो कच्चा मुर्दा है ना ये ये जो पड़ा हुआ इसमें आश्रित है सारे कौन फूल गोत्रा फूल माने ब्राह्मण आदि किसको बोलते हैं शरीर को लेकर बोलते हैं शरीर में आश्रित है ये ये वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो क्या है ये आर्द्र सब है कच्चा मुर्दा है ये, हाँ। ये कच्चा मुर्दा है इसमें आश्रित है ऐसा क्या है हाँ? कहा सुखा काटो गीला है ये अग्नि तो सुखाते ऐसे अग्नि सुखा है कच्चा श्रव सब है ये आर्द्र सब माने गीला गीला सब है ये उसमें आश्रित है सारे के सारे कौन कुल है गोत्र है नाम है रूप है आश्रम है सब ये शरीर में आश्रित है ये कहना चाहते आत्मा में आश्रित नहीं है हाँ तुम यहाँ जो अभिमान कर रहे हो मैं ब्राह्मण हूँ अरे शरीर का धर्म अपने में पहुंचा करके मैं ब्राह्मण बोल रहा हूँ आत्मा आत्मा कहा ब्राह्मण होगा आत्मा न ब्राह्मण होता है हाँ ना गोत्र आत्मा का कोई गोत्र भी नहीं होता शरीर का ही होता है जो परंपरा से गोत्र पिता का जो गोत्र वही पुत्र में गोत्र आता है तो शरीर को संबंध करके है गोत्र आदि सारे और नाम शरीर के लिए नाम होता है अमुक गया अमुक आया शरीर को लेकर ही प्रयोग है नाम शरीर में आश्रित है और रूप मान आकार ये भी शरीर में आश्रित आत्मा में आश्रित तो ही नहीं और तुम उसमें आश्रित होकर के मैं कुल अमुक कुल का हूं अमुक होकर करके मैंने शरीर के साथ में तुमने तादाद में कर दिया ये एकता कर गया अज्ञान के कारण वो शरीर के धर्म सब अपने में आरोप कर रहा है ये नाम गोत्र कुल रूप आश्रम सब शरीर में आश्रित है इनमें तुम तेजाभिमान अभिमान त्यागरो और ये तो हो गया स्थूल शरीर के धर्म आरोप करके आप चलते थे ये स्थूल शरीर का धर्म दिखाया है कौन कुल गोत्रा नाम रूप आश्रम यह स्थूल शरीर का धर्म है किन्तु सूक्ष्म शरीर को भी त्यागो हो सूक्ष्म शरीर का धर्म को भी त्यागो कहते हैं लिंग स्व धर्म अपने सूक्ष्म शरीर का धर्म में करता हूं भोगता हूं ऐसा आता है कुछ काम करने वाले करने वाला मन होता है मन के साथ में एकता हो जाती है आत्मा के तो आत्मा में कर्तव का आरोप होता है कर्तित्व कोई आत्मा का धर्म नहीं मन का धर्म है मन के साथ अभेद हो गया तादात्मा मैंने अभेद मन अलग है मैं अलग हूं ये कर नहीं पा रहा है उस स्थिति में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म मन के धर्म को अपने में आरोप करता है ये सूक्ष्म शरीर का धर्म आरोप करता है ये भी होता है तुमने, तुम न तो करता हो न भोगता हो न जाति हो न कुल हो नाम हो न रूप हो न किसी आश्रम हो तुम इससे अतिरिक्त अभिमान जो हो रहा है इसको त्यागो हटाओ यहां से कहते हैं शरीर में सूक्ष्म शरीर में अथवा स्थूल शरीर में जो तुम्हारा अभिमान हो रहा है इसको हटाओ ये कहा लिंगस्य माने लिंग माने सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर बोलते हैं क्या यहाँ बटन है ना ये तो बाहर के बाउडी है गाड़ी के बटन के स्थान में पुर्जे के स्थान में काम कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर इसको चलाने का काम करते हैं जो गाड़ी के खोखा अलग है और पुर्जे अलग होते हैं वो पूर्जे के स्थान में है वो सूक्ष्म शरीर तो उसके धर्म को भी त्याग दो माने कर्तृत्व आदि धर्म तुम्हारे धर्म नहीं है वो सूक्ष्म शरीर का धर्म है मैं करता हूँ भोगता हूँ इसको भी त्याग दो त्योह इसको त्याग करके क्या करोगे भाबा अखंड सुख रूप ये बाबा कहते हैं अखंड सुख स्वरूप है ये हाँ सब त्यागे तुम एक कभी दुखी नहीं होगे अखंड सुख स्वरूप अपने स्वरूप में रहोगे तुम्हारा स्वरूप निरंतर सुखरूप है कभी भी दुख का नाम निशान नहीं है ऐसा तुम बन जाओ उसको प्राप्त करो आगे अहंकार की निंदा करते हैं ये अहम और आदिहादि में अहम कहा तक व्यक्ति को घेड़ देता है यद्यपि बंधन के लिए अनेक कारण हैं, इस आत्मा को संसार में फंसाने के लिए कारण अनेक हैं। उनमें से सबसे बड़ा कारण है अहंकार ये सबसे बड़ा शत्रु है मुक्त होने नहीं देगा अहंकार इतना बड़ा खतरनाक है माने संसार प्राप्ति के कारणों में सबसे बड़ा कारण होता है अहंकार यद्यपि और भी कारण है संसार प्राप्ति के लिए बंधन के लिए केवल अहंकार नहीं, और भी हैं। किंतु सबसे बड़ा संसार प्राप्ति में कारण बनता है अहंकार माने मोक्ष के बाधक सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है इसको समझना निकालने की चेष्टा करना इसलिए इसकी निंदा करते हैं अहंकार ृष्टेक मूल प्रथम विकारोकार मूल प्रथम अभिकारो भव्यहंकार अन्य प्रतिबंधा संति और भी प्रतिबंधक हैं अहकार से अतिरिक्त भी प्रतिबंधक हैं जो मोक्ष होने नहीं देते संसार है तो जो संसार के कारण बनते हैं मोक्ष का जो प्रतिबंधक बनेंगे वो संसार के कारण बन जाएंगे मोक्ष होने नहीं देंगे तो संसार देंगे वो अन्य भी अन्य प्रतिबंधा संसार हेतु पुंस दृष्टा संति कहते हैं अन्य भी संसार के हेतु देखे गए हैं इस जीवात्मा पुंस बने इस जीवात्मा को संसार प्राप्ति के साधन मोक्ष के साधन ने संसार के कारण माने बंधन के कारण और भी एक सारे बहुत सारे प्रतिबंधक हैं और भी बहुत हैं प्रतिबंधक किन्तु तेसाम एकम मूलम सारे प्रतिबंधक जितने भी हैं उनमें एक ही जड़ एक ही है इसी से सब आ जाते हैं तेसाम माने मान प्रतिबंधाराम जितने प्रतिबंधक होंगे संसार प्राप्ति के साधन मोक्ष प्राप्ति के साधन नहीं अनेक हैं जितने भी पापकर्मादी हैं अमुक है सब ये जितने भी होंगे तो बहुत कुछ है संसार प्राप्ति के साधन उनमें से तेसाम एकम मूलम उन सारे जितने भी मोक्ष के प्रतिबंधक या संसार प्राप्ति के कारण एक ही चीज होता है वो मोक्ष का प्रतिबंधक बोलो या संसार प्राप्ति के कारण बोलो बात एक है तो वो उनमें से एकम मूलम उनका जड़ एक है जड़ एक है कौन प्रथम अभिकार हो जो सांख्य शास्त्र के आधार पर हम चलते हैं तो क्या होता है सबसे पहले अहंकार हो जाता है महत्त्व के बाद अहंकार पहला विकार है वो मान प्रकृति का विकार में पहला विकार विकृत हुआ जो अहंकार है वो सबसे मुख्य होता है संसार प्राप्ति के कारणों में अनेक कारणों में से ये पहला नंबर ये लेता है कौन अहंकार जो प्रथम विकार है भगवती अहंकार प्रथम विकार अहंकार भगवती अहंकार होता है कितना बड़ा शत्रु है ये मोक्ष के आए तो और भी बहुत सारे शत्रु एक ही अहंकार नहीं किंतु इससे सब पैदा हो जाते हैं सारे शत्रुओं को पैदा कराने वाला एक ही है अहंकार इसको हटाना होगा अहंकार को स्वच्छ संबंधो अहंकारेण दुरात्मना तवन ले सत्रक्ति वार्तालक्षण संबंधो बंधोहरा पावनल सत्री मुक्तिभातालक्षण जब तक हो क्या हो स्वस्य संबंधो दुरात्मना अहंकारेण इस आत्मा का संबंध जब तक उस अहंकार के साथ होता है इस आत्मा का जब तक संबंध कहा अहंकार के साथ जब तक रहेगा इस आत्मा का संबंध कटेगा नहीं जब तक अहंकार के साथ अहंकार के साथ जब तक संबंध रहेगा यावत मने तो जब तक स्वच्छ संबंधो दुरा, दुरात्मना अहंकारण स्वस्थ मैने आत्मना अपना संबंध किसके साथ जो दुरात्मा है पापी है कौन अहंकार दुरात्मा है पापी उस अहंकार के साथ जब तक अपना संबंध रहेगा आत्मा का संबंध रहेगा वत न लेमात्रा की मुक्तिवार्ता विलक्षण तब तक थोड़े से भी मुक्ति की बात आएगी नहीं मन में उदय होगी नहीं जब तक अहंकार जीवित होगा माने अपना संबंध जब तक ये अहंकार के साथ होगा तब तक मुक्ति के बाद लेत्रा भी गंध भी विलक्षण माने इससे विलक्षण मुक्ति वार्ता होगी नहीं माने मुक्ति की चर्चा आएगी नहीं तब तक जब तक अपना संबंध आत्मा का संबंध अहंकार के साथ है तब तक न लेस मात्रा भी मुक्ति वार्तागत है गंध मात्र भी थोड़ा सा भी मुक्ति वार्ता नहीं हो सकती है मुक्ति की बात ही नहीं ये स्थिति है इतना बड़ा शत्रु है ये ये अहंकार ये कहा आगे अहंकारग्रह अनु मुक्त स्वरूपम उपपद्य चंद्रवद पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा अहंकार ग्रह मुक्त स्वरूप उपपद्यते चंद्रवदल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा अहंकार ग्रहाथ मुक्त जो अहंकार रूपी जो ग्रह है पकड़ने वाला ये जीवात्मा को पकड़ के संसार में डाल रहा है ये पकड़ता है हा ऐसा एक ग्रह है ये अहंकार रूपी ग्रह से कहते हैं अहंकार ग्रहत अहकारूपी ग्रह से जो मुक्त हो गया हो अहंकार से पार हो गया हो जो व्यक्ति अहंकार ग्रहान मुक्त ग्रहात्मुक्त ग्रहान मुक्त अहंकार रूपी ग्रह से जो पार हो गया ऐसा जो व्यक्ति होगा स्वरूपम उप पत्थित वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाता अहंकार से रहित हो गया हो तो व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाता है और जब तक अहंकार है तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती अहंकार ग्रहात्मुक्त जो अहंकार रूपी ग्रह से जो मुक्त हो गया छुटकारा पा गया वह स्वरूपम उपपद्यते गति माने प्राप्त अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो सच्चिदाराण आत्मस्वरूप में बैठेगा वो अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त कैसा होता है वो स्वरूप को प्राप्त पुरुष कहते हैं चंद्रबदिमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रवाह <laughs> हाँ। जैसे राहु रूपी ग्रह से जब चंद्रमा मुक्त हो जाता है तो वो चंद्रमा किसको प्राप्त करता है अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त करता है स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त करता है और तो ग्रह लगता है तो मलिन हो जाता है जो राहूरूपी ग्रह जब घेर लेता है चंद्रमा को उस काल में वो मलिन होता है तो यहां भी यह आत्मा जब अहंकार रूपी ग्रह के चक्कर में पड़ा हुआ है तब तक मलिन रहेगा और इससे मुक्त होने पर क्या होगा स्वरूपम उप पद्धति जैसे चंद्रमा राहु से मुक्त होगा तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है उसको चंद्रमा को और कैसा होता है चंद्र, चंद्रमा के समान विमल जैसे वो बिमल हो जाता है चंद्रमा मल रहित हो जाता है उसका राहू के छोड़ने के बाद ठीक इसी प्रकार ये भी पूर्ण हो जाता है मल रहित हो जाता है आत्मा सदानंद स्वयं सदा सदानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप की अनुभूति होगी इसको इस अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त हो जाए अपना जाएगा अपना स्वरूप इस रूप में पाया जाएगा पूर्ण रूप में विमल रूप में सदा सुख रूप में और स्वयं प्रकाश रूप में पाया जाएगा ऐसा है कि अहंकार रूपी ग्रह वहां जाने नहीं दे रहा है इसलिए इसको मारना पहले काटने का प्रयास करना यही कहना चाहते हैं इसको काटने के लिए एक ही क्या उपाय होगा इस अहंकार को काटो तो सारा संसार कट जाएगा सारा संसार कटेगा हाँ तो वही तो भूल काटो तो आगे संसार ही कट गए आपके लिए विचार से काटेगा ना विचार से काटेगा विचार से काटेगा वैसे तो ये कहीं फेंकना संभव भी नहीं है इतने बड़े पहाड़ को कहाँ फेंकेगा अब आप कर भी नहीं सला एक तरफ से ट्रक लगाए बुलडोजर लगाए दूसरी तरफ देर हो जाएगा ये कहाँ जाना इसने ये पहाड़ को चलो हटाएंगे तो ये आज से हटाना मैंने दूसरे तो ढेर लगना ये ही होता है कहा जाएगा ये संभव भी नहीं असंग शास्त्रेण न दृढ़ चित्तवा गीता में पंचदश अध्याय में कहा है इसको काटने का उपाय असंगता में जाओ किस में जाओ असंग रूपी शस्त्र मजबूत हो कभी कभी असंगता जैसे तो होता है यहां भी होता है जो साधक बैठे हुए हैं और वेदांत तो सुन रहे हैं सुना रहे हैं कुछ तो असर पड़ा होगा तो कुछ असर पड़ने से कभी कभी ऐसे भी मनोवृत्ति बनती है मैं असंग हूं ये शरीर मेरा नहीं है ये शरीर अलग है मैं अलग हूं ऐसी बुद्धि होती है कभी साधकों के जीवन में ऐसे मनोभाव होता है कभी कभी हमेशा नहीं किंतु तुरंत वो फिर भूल जाता है वह दृढ़ नहीं हुआ इसलिए असंग रूपी शस्त्र के लिए विशेषण दृढ़ लगाए मजबूती चाहिए असंग शस्त्रेण दृढ़ संसार के काटने का उपाय एक ही है असंगता में चले जाओ हाँ असंगता मुक्ति पदम यती नाम ऐसा भी कहा जो साधक लोग होते हैं उनकी मुक्ति क्या चीज है असंगता अगर शरीर आदि के संबंध कट गया अपने आप में गया तो असंग भाव में गया वो वही है असंगता माने ये शरीर से असंग होना पड़ेगा बाकी ये सोच देंगे ना असंग हो जाओ समाज से चला जाएगा ये, तो ये, तो ये तो बैठा ही है ये काम नहीं शरी, अपने शरीर से असंग हो जाए तो सबसे असंग हो जाएगा मूल कारण तो यही है ना इसके संबंध से वहां संबंध उसका संबंध से उसमें संबंध करते करते तो फैलता है ये फैला संबंध तो यही है यहीं से काटना होगा असंग शस्त्रेण दृढ़ है इसको काटना ही कि असंगता में जाएंगे असंगता मुक्ति पदम यदि इनाम संघाद अशेषा प्रबवन की दोषा जहां संग हो जाए तो अनेक दोष आ जाएंगे शरीर के साथ में जब तादाद में हो जाता है मईपना आ जाए शरीर में संघ हो गया तो फिर इसके लिए तो अनंत विषय चाहिए अनंत काल तक के लिए चाहिए तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी न जाने कितने पीढ़ी तक की चिंता आ जाएगी बाद में चलता रहेगा जितना विषय मिल जाए वहां से तृप्त होना नहीं है और और और और और विकास बोलता है अरे क्या विकास अपने तो सारा सत्यानाश हो गया इधर विकास करते रहो विकास बोलते है ना? क्या बोलते हैं विकास एक मकान बनाए तो विकास करना है दूसरा मकान बनाओ, फिर तीसरा भी बना लो चौथा भी बना लो विकास और तो ये सिकास इधर के खाने के लिए है माने संसार सुधर रहा है तो अपना बिगड़ रहा है सीधी बात यही है ये स्थिति हो जाएगी तो अहंकार ग्रहानुमुक्त स्वरूपम उपपद्यते कहा? अहंकार ग्रह से जो मुक्त हो गया हो मैंने अपने आप में पहुंच गया हो कहां पहुंचा वही मुक्त होना है ऐसा व्यक्ति अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है उसको और कैसा होगा कहते चंद्रबदिमल जैसे चंद्रमा मल रहित है वैसे मल रहित होगा जो अहंकार युक्त दशा में मल सहित है राग देवसादी मल है उस काल में और अहंकार से मुक्त काल में राग देवसादी मल उसमें नहीं है विमल होगा पूर्ण रहेगा उस काल में परिचिन्न रूप में नहीं पाया जाएगा और सदांद सदा सुखरूप सदा मिलेगा और स्वयं प्रभावने प्रकाश स्वयं प्रकाश पाया जाएगा कहा आगे कहते हैं ये जो अहंकार है ना ये देह में अहंकार क्यों होता है तमोगुण ज्यादा बढ़ जाता है बुद्धि में उस काल में देह में मई बुद्धि होती है बुद्धि में तमोगुण की मात्रा ज्यादा हो जाए ना जब तब वो अहम शरीर में होता है और सतोगुण की मात्रा ज्यादा हो जाए तो अहम साक्षी में होगा अहम तो सभी को होता है एक हल चलाने वाले के अहम होता है और ये कर्मकांडी का अहम भी होता है हल चलाने वाला का अहम कहाँ होता है मैं जाऊंगा आऊंगा किसको लेकर शरीर को लेकर ले बोलता है अहम तो होगा किंतु ये कर्मकांडी होगा उसका अहम जीव में होगा शुद्ध आत्मा में नहीं होगा और वेदांत संस्कार यदि सही हुआ हो व्यक्ति को पड़ाओ औसत का सेवन यदि हुआ है अहम साक्षी में होगा वेदांत जन्य संस्कारों का से जन्य जो अहम होगा वो साक्षी में तो हो अहम तो होगा वो अहम मुक्ति का कारण है और ये शरीर आदि में जो अहम होना बंधन का कारण है कहते हैं ये अहम क्यों होता है शरीर में साक्षी का स्वरूप है शरीर में हो रहा है अहम क्यों होता है कदें बुद्धि अति मलिन हो जाती तमोगुण के कारण जब तमोगुण बढ़ता है तो बुद्धि मलिन होती है तो शरीर में अहम पैदा होता है ये दिखा रहे हैं आगे यो वापुरेश प्रतीत बुद्धिया तमसाति मूढ़या तस्वेषतया विनाशे उद्या तमसाति विनाशे प्रतीत बुद्धिया तमसा मूढ़िया तेषतया विनाशेष इति प्रतीता ये जो पूर्व माना शरीर में पूर्व शब्द का शरीर इसको भी पूर्व कहते हैं नवद्वारे पूरे देहि नई वो नकार आता है नव दरवाजा वाला शहर है एक शहर है जिसमें नव दरवाजे हैं ये शरीर पूर्व शब्द से कहा जाता है इसको पूर्व क्यों कहा पूर्व माने शहर शहर में अनेक पदार्थ अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते इसलिए उसको पूर्व बोलते हैं अनेक प्रकार के वस्तु पाए जाते हैं शहर में इसलिए उसको पूर्व बोलते हैं तो यहां भी अनेक प्रकार के वस्तु पाए जाते हैं आप चाहिए लंबे-लंबे हड्डी मिलेंगे यहां पदार्थ ऐसे हैं और खून से सने हुए मांस मिलेंगे ये ऐसा पूरा है ऐसे विषय है इसमें खून है चमड़ी है ऐसा ऐसा हड्डी है, है नसों से बांधा हुआ है जगह जगह बांध दिया नसों से और मलबूत्र का ढेर है ऐसा पूरा है ये विश्व है अनेक पदार्थ हैं। तो कहते हैं योवा पूरे सो अहम इति प्रतीत हो सो हम ऐसा प्रतीत हो रहा है आत्मा यहाँ इस पूर्व में हो रहा है मैं वही हूँ ऐसा सो हम वह मैं ऐसा बोलता है शरीर को लेकर के क्यूँ होता है ये प्रतीत या अहंकार शरीर में क्यों होता कहते हैं तमसा अति मूढ़या बुद्धिया विकलिप्त तमोगुण से अति अत्यधिक तमोगुण के द्वारा मोलित हुई बुद्धि से ये निश्चित होता अहम शरीर में माने अति तमोगुण सवार हो बुद्धि में तब शरीर में अहम करता है तमसा माने तमोगुण के द्वारा अति मूड आया अति मोहित हो गई ये बुद्धि ऐसे बुद्धि के द्वारा विकलद मैंने समर्थित समर्थन होता है अहम शरीर में तमोगुण बुद्धि में ज्यादा है तब ये शरीर को मैं मैं बोलता है यह स्थिति अहम होता है शरीर में कहा अब ऐसे जो शरीर में होने अहम को बिल्कुल जड़ के साथ उखाड़ सकता है कोई क्या माने असंगता में जाता हो ना हम देह न मैं देह यही काटना है मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं बोलने से नहीं भाव उदय हो जाए मन में मैं शरीर से अलग हूं शरीर नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है ऐसी बुद्धि हो जाए शरीर मेरा नहीं पंचभूतों का है पंचभूत के कार्य है या जिसके मेरा मेरा कर रहा अगर पंचभूत इसमें से निकाल दिया जाए पृथ्वी तत्व जल तत्व तेज तत्व वायु तत्व और आकाश तत्व निकालता है जी तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पंच तत्वों के संगठन है यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यही है वो मिलकर के बना हुआ है और कहता है बेहरा है पंचभूतों का ये और बोलता है मेरा कभी मेरा बोलता है और कभी मई बोलता है इसको पंचभूत के जो कार्य है शरीर ढूंढने पर पाया जाएगा यहाँ शरीर में जल तत्व तो है पृथ्वी तत्व तो है अग्नि तत्व तो है वायु तत्व तो और आकाश तत्व तो पाया जाएगा ढूंढने पर विचार से देखो तो वो चीजें यहाँ तो इसमें जो अभिमान हो रहा है मैं क्यों हो रहा है कहते बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी अगर बुद्धि सही काम करती तो शरीर में अहंकार नहीं होता मईपना न होता बुद्धि तमो के द्वारा आच्छादित हो गई है हाँ बुद्धिया विकलद्रीप्त तमसादि मुडा तमोगुण के द्वारा बुद्धि जब आचन्न हो गई उसको कोई हो सभास तो वही नहीं तमोगुण के कारण इसलिए वहाँ अहम हो जाता है शरीर तस्व निश्चे विनाश ऐसा जो अहम है शरीर में उसका जड़ के सहित यदि उखाड़ सकते है नाश कर सकते हैं। अहंकार को नाश करना माना असंगता में जाना मैं शरीर नहीं भिन्न हूँ ऐसी बुद्धि यदि आ जाए तो ब्रह्मत्मा भाव प्रतिबंध शून्य उस काल में अहम ब्रह्माष्टमी में, में पहुंचेगा वो कहाँ पहुंचेगा अहम ब्रह्माष्टमी दो ही तो बुद्धि तो होना हम देहोष्मी तो अथवाष्टमी माने बुद्धि में तमोगुण के कारण ऐसा प्रयोग हो रहा है शतोगुण की मात्रा अधिक होती कहाँ भी है न साधक साधक भी ऐसे है ना एक ही नहीं होता विद्यार्थी विद्यार्थी माने शिशु कक्षा से लेकर के पी एच तक करने वाले को क्या बोलते हैं साधक की स्थिति भी एक नहीं हो सकता है कल हम वस्त्र रंग करके अभिमान करके हम साधक हैं तो ये होता है कि साधक के जो ऊंचे साधक होंगे कौन होंगे माने बहुत ऊपर पहुंचे हुए साधक अभी अभी शुरुआती साधक तो कैसे है बताने जो ऊपर की स्थिति में पहुंचे हों साधक तो उनके क्या होगा तमोगुण कम होता जाएगा सतोगुण की वृद्धि हो रही वहां क्या हो रही वृद्धि में सतोगुण की प्राकट्य हो रहा है इसलिए अच्छे सदभाव विचार आते हैं उनके मन में अच्छा काम होता है उनसे सामान्य से नहीं होता तो करते करते करते वही सतोगुण के पराकाष्ठा में वो पहुंच जाते हैं अंतिम यह स्थिति हो जाती और चले हमारे जैसे चले शुरू में वो और हम तो बस हमारी बस की नहीं है करके हमने तो मत्था टेक दिया यहीं रह गए और वो अपने धैर्य को न छोड़ते हुए चले तो एक दिन मंजिल पार कर गए ये ऐसे शुरू करते करते अंतिम में शतोगुण के सहारे में पहुंचना होगा यही होगा तो ये देह में अहम बुद्धि जितनी हम लोगों की हो रही है उतनी उन महापुरुषों की नहीं होती है वहां हल्की फुल्की रहेगी तमोगुण कम होता जा रहा है जितने आप साधना बढ़ाते गए तमोगुण कम होता जा रहा है ऐसी तो ये कहा ब्रह्मात्मा भाव प्रतिबंध सुन्य जब देह से जब अहंकार हटा दे आत्म अहंकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दे ना हम देह ना में देह इसमें पहुंचे तो ब्रह्मात्मा भाव जो है प्रतिबंध शून्य हो जाएगा प्रतिबंध वहां पर ब्रह्म साक्षात्कार होगा उस उसका ये जो अहंकार है ये ही देह में अहंकार ये ब्रह्म भाव में जाने नहीं दे रहा मैं करके यहाँ बुद्धि बना रहा है तो इसी के खान रहन सहन व्यवस्था करते करते अनेक जन्म बीत गए ये भी बीतने वाली है ये स्थिति है इससे यदि हट जाए तो ब्रह्मात्मा बाबा प्रतिबंध सुन ब्रह्मात्मा साक्षात्कार कोई प्रतिबंध है नहीं वहां जरूर साक्षात्कार होगा यदि अहंकार नष्ट हो जाए शरीर का अहंकार नष्ट हो जाए तो ब्रह्मात्मा साक्षात्कार होगा ये कहा आगे कहते हैं देखो एक निधि है बहुत अच्छी चीज है एक सांप ने अपने कब्जे में कर दिया है उस निधि को तो खजाना अच्छी चीज है सांप ने तीन फण वाला एक सांप है उसने अपने कब्जे में कर दिया उस निधि को लेना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको उस सांप के तीनों सिर को काटना पड़ेगा एक शिर भी बचेगा तो मारेगा वो तो उसको काट करके उस निधि को प्राप्त करता है कोई धीर पुरुष प्राप्त कर सकता है तो ये ब्रह्मात्म रूपी एक निधि है ब्रह्मानंद निधि ब्रह्म रूपी एक निधि है संपत्ति है बहुत बहुत बड़ी संपत्ति है ब्रह्मात्म सुख जो बोलते हैं, किंतु अहंकार रूपी सांप ने उसको अपने कब्जे में कर रखा है उसके तीन शिविर है शतगुण रजोगुण तमोगुण, अहंकार रूपी जो सांप है उसके तीन शिव है शतगुण रजुगुण तमुगुण तीन शिरो के द्वारा किसी को आने नहीं देता उसमें अपनी रक्षा कर रहा हूं दूसरे को दे नहीं रहा तो बुद्धिमान को क्या चाहिए एक बहुत बड़ा तलवार लेना होगा तलवार लेकर के उनके तीनों शीर को काट दो तलवार क्या होगा विज्ञान रूपी तलवार चाहिए यहाँ अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान ऐसे लोहे के तलवार से कटेगा नहीं <laughs> वो अलग साफ अहम ब्रह्माष्टमी ये तलवार ऐसे तलवार ले लो तो ये तलवार आने पर वो तीनों सिर कट जायेंगे शतुगुण रजगुण तमुगुण भी सिर कट जाएंगे और सांप मर जाएगा अहंकार मर जाएगा देहाभिमान चला जाएगा फिर वो ब्रह्मानंद निधि भोगने में सक्षम होगा ये बोलते आगे ब्रह्मानंद निधि महाबलवता अहंकार घोराहिना संवेष्टत्मरक्ष गुणमय शंडस्त्रिर्मस्तक विज्ञाख्य महाशिनाता शीर्षत्रय निर्मुल हिमीम निधि सुखक तीरोनुभो क्षमा ब्रह्न निधिमहाबलवता हारोरा संवेष्ट्यामे गुणमय शंडस्त्रिर्मस्तक मता महाशिनाता शीर्षत्रय निर्मूल्याम निधि सुखकरीरोक्तुम क्षमा ब्रह्मंद निधिर ब्रह्मानंद रूपी एक संपत्ति है माने ब्रह्म सुख आनंद माने सुख ब्रह्म का स्वरूप ही सुख स्वरूप ही होता है आनंद ब्रह्म विजाना ऐसा आता है सुख रूप से पाया जाता है ब्रह्म किस रूप से विषय न हो बिना विषय के सुख ब्रह्म सुख होता है विषय विषयजन्य सुख तो वो सुख अलग है वो तो क्षणिक होते हैं ब्रह्म रूपी जो सुख है आनंद माने सुख ऐसे ब्रह्म सुख रूपी एक निधि है संपत्ति है बहुत तो अमूल्य चीज को निधि बोलते हैं खजाना हीरा हीराबोती जैसे हम लोगों के लिए जो हीरा हीराबोती है ना बहुत ऊंची चीज हो जाते हैं वैसे ही ब्रह्मानंद रूपी जो एक सुख है ब्रह्मानंद सुख रूपी एक निधि है संपत्ति है कहते हैं वो संपत्ति किसके कब्जे में है एक सांप के कब्जे में पड़ा है वो अहंकार रूपी साप के कब्जे में है माने हम लोगों की बस की बात नहीं हो रही वो संपत्ति भोगने की ब्रह्म सुख बहुत बड़ा सुख है किंतु वो सुख की अनुभूति होने नहीं रहा कौन अहंकार तो देहा में अहंकार है वो साप है तो ये ब्रह्मानंद निधि रूपी निधि मैंने खजाने वो महाबलवान अहंकार है घोर अही बहुत बड़ा साप है काला सांप है बलवता महाबलवता थोड़े बलवान नहीं बहुत बलशाली है ये भी ये देहाभिमान इतने जल्दी जाने वाला कितने दिन हो गया सुनते सुनाते अभी भी मैं करते हुए सिर से पैर तक यही बुद्धि होती इतना बड़ा प्रबल है ये अभिमान महाबलवता महा अहंकार घोरा ही कहा महाबलवान अहंकार रूपी जो घोर अहि है शाप है उसके द्वारा उस सांप ने क्या किया आत्मनि रक्षते कहते ब्रह्मानंद रूपी निधि को लपेट करके लपेट करके आत्मनि रक्षते मैंने अपने बस में किया हुआ है ब्रह्मानंद निधि छिपा हुआ हमारे लिए वो सांप ने लपेट दिया है अहंकार रूपी सांप ने लपेट दिया लपेट करके रखता है रक्षा कर रहा है रक्षा करना मैंने हमारे काम में आने दे रहा है अपने पास रखा है उसने और वो कैसे रक्षा करता है कहते हैं वो तीन शिविरों के द्वारा रक्षा करता है कभी सतो अहंकार है तो उसके बाद में शतोगुणी वृत्ति या रजोगुणी वृत्ति या तमोगुणी वृत्ति आ तो गई जो वृत्ति आ गई उसमें लग गया व्यक्ति तद व्यापार में लग जाएगा आत्मचिंतन भूल जाएगा अहंकार आने के बाद में ये तीनों गुणों को रूपी शीर के द्वारा कहते हैं रक्षते थे गुण यही जो त्रिगुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण हमारे यहाँ कभी सबोगुण सवार होता है कभी तमोगुण कभी रजोगुण ये चलता है दिन में कई बार उथल पुथल होते रहते हैं एक ही गुण नहीं रहता उसको बड़ा अभ्यास करने के बाद बड़े बड़े साधकों सतोग में टिक पाते हैं उसी सतोगुण में टिकने के लिए साधन आये ये करना होता है हमारे में तो अभी थोड़ी देर होता है साधु बने हैं कुछ भजन पाठ भी करना चाहिए ऐसी बुद्धि होती है कभी कभी भजन पाठ करना चाहिए तो आखिर जा करके उसको भी निकालना है किंतु ये दोनों को हटाने के लिए तो सदुगुण तो चाहिए सहारा लेना पड़ेगा फिर तो हाँ। शुद्ध सत्व के सहारे से उसको भी हटाना होगा जब तक साधना चलता है तब तक सदुगुण का सहारे में बैठना होगा किन्तु हम तो वहां भी नहीं बैठ पा रहे कभी कभी मन में होता है देखो घर बार छोड़ दिया ये भी होता है मन में हमारे मन सब छोड़ा है कोई खाने की कमी नहीं थी रहने की कमी नहीं थी जो जहाँ पैदा हुआ कोई घर था खाने पीने के स्रोत बना हुआ था चाहे नौकरी के धंधा हो चाहे जमीन की धंधा कोई भी था हर घरों में था या जितने भी बैठे हैं सब प्लेटफार्म में पैदा नहीं हुआ है आकाश में पैदा नहीं हुए कोई घर सभी का था छोड़ दिए स्वेच्छा से छोड़ा किसी ने ये नहीं की गला पकड़ कर बाहर गया भी नहीं है तू तो चले जाए यहां से ये सम्पत्ति ऐसा किसी ने बोला भी नहीं स्वेच्छा से छोड़ा तो आज फिर हम अपने काम नहीं कर रहे हैं कभी कभी धिकार होता है मन मैंने साधन भजन की इच्छा से तो छोड़ा था ना तो करना चाहिए ऐसी बुद्धि होती है कभी किन् तुरंत क्या बोलती है अरे भाई तू ही क्यों ऐसा चक्कर में पड़ा है साधन भजन साधन भजन वो भी तो महात्मा है देखो बगल वाला उसने तीन मंजिल बना दिया चार मंजिल बना दिया हाँ भी, तुझे भी कुछ करना चाहिए ये हमारा मन ही बोलता है दोबारा पहले तो कह रहा था साधारण भजन करना चाहिए थोड़ी देर में कहता है बगल वाले ने तीन मंजिल की बिल्डिंग बना दी वो भी तो महात्मा ही है जब वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं करेगा दृष्टान्त तो, हर वस्तु के दृष्टांत तो मिल जाता है तो फिर उसमें वो रजोगुण सवार होने पर ऐसी बुद्धि होती है तो सतुगुण भाग गया है आ गया वहां वो, वो, वो भी तो महात्मा देखना कितना कर गया तू तो ऐसे रह गया घर घर गए न गए ये भी हमारा मन ही बोलता है उस काल में रजोगुण सवार होगा तभी ये बुद्धि होती है प्रवृत्ति संबंधी बुद्धि प्रवृत्ति संबंधी बुद्धि छत् काल में नहीं है रजुगुण सवार होता है तब होता है कभी कभी प्रवृत्ति को रोकने वाला होता है तमोगुण अरे क्या कर रहा जाने दो थक गया अ जाने दो चुपचाप पड़े रहो ऐसा बोलता है मन ही बोलता है न भजन करेगा न कुछ काम करेगा बस गांजा भांग कुछ पीके नशा में होकर के या जैसा भी हो निद्रा आवश्य में समय काट दो मुगुणी वृत्ति समय काटेगा कुछ नहीं तो बस बैठे बैठे झोंक लेता रहेगा उस काल में हलचल भी नहीं है कुछ भजन पाठ भी नहीं है उसे, ना तो शतोगुण जन्य कार्य है न रजोगुण जन्य कार्य है वो तो तमुगुण में पड़ा हुआ है जीवन व्यर्थ है वहां पर रजोगुण में लौकिक कार्य होता है और शतोगुण काल में कुछ अच्छे काम हो जाते हैं भीतर के अपने लोक प्रलोक संबंधी कार्य होता है और तमोगुण काल में तो कुछ भी नहीं होता केवल समय बर्बाद करता है तो ये जो अहंकार रूपी एक सांप है तीन गुण है इसके पास तीन गुणमय तीन शीर है गुणमयी चंडई स्त्रिवीर मस्तकई ब्रह्मानंद निधिर रक्षक तीन प्रचंड शीर है भयंकर शीर है देखते डर लगता है इसके फण तीन फण वाला सांप है ये अहंकार तीन फण क्या है सतुगुण रजुगुण तम गुण उनमें से प्रहार करता रहेगा कभी इसका कभी उसका कभी उसका जब अहंकार आ गया तो तीनों में से कोई न कोई गुण आएगा आपके सामने प्रभाव दिखाएगा तो तीन फण के द्वारा रक्षा कर रहा है वो माने हमारे को दे नहीं रहा वो अपने कब्जे में करके रखा है ब्रह्मानंद निधि है अब उसको ब्रह्मानंद निधि बहुत उत्तम चीज है उसको पाना है तो अब क्या करना पता लग गया शत्रु का पता लगा ठिकाना पता लग गया अहंकार रूपी सांप है उसके तीन शीर है उसके द्वारा उसकी रक्षा कर रहा है, मैंने कोई जाएगा तो फा मारता है वो लेने नहीं दे रहा है तो करना पड़ेगा उसके सिर को काटना पड़ेगा पहले काटने के लिए तलवार बनाओ तो क्या होगा उसको यही चाहिए बहुत धैर्य चाहिए ऐसा ही वो अहंकार कटने वाला नहीं है अहंकार के सिर कटने वाले नहीं है कहते विज्ञानाख्य महासिना द्वितीय विच्छिद शीर शत्र विज्ञान नामक जो अशी है तलवार है उसी के द्वारा कटेगा वो अहंकार के सिर को धातु के तलवार से काटने वाला नहीं है विज्ञान नामक तलवार विज्ञान विज्ञानाख्य महाशिना बहुत बड़ा चाहिए ज्ञान छोटे मोटे हल्के फुलके ज्ञान से नहीं होगा दब जाएगा फिर ड्यूटी मता कहते हैं जैसे तलवार निशान चढ़ा हुआ सान चढ़ा हुआ तलवार हो ना धार तेज होता है तलवार वैसे बोरा तलवार काट नहीं पाएगा तेज चाहिए वैसे यहां भी द्यूठी मता माने ये बहुत तेज विज्ञान चाहिए आपको तेज विज्ञान माने क्या है हल्का फुल्का ज्ञान है बहुत बड़ा ज्ञान है माने अहम दम्मास में साक्षात्कार बहुत बड़ा हो माने दृढ़ हो या तेजकार से दृढ़ ज्ञान चाहिए हल्का फुल्का ज्ञान तो कभी कभी लगता है कुछ होता जैसा उससे काम नहीं चलता बहुत तो दृढ़ ज्ञान के द्वारा वह अशी के द्वारा शीर्ष त्रय विच्छिद यह सिरों को काट करके क्यों तो उसके कब्जे में है तो उनके तीन सिरों को उड़ाना पड़ेगा तो उड़ाने के साधन यही है अहंकार के सिर को उड़ाना अहम ब्रह्मास्मि इसमें इस जा भाव में जा ये ज्ञान है तो इसी ज्ञान ऐसे ज्ञान दृढ़ ज्ञान हो जैसे अभी मैं मनुष्य हूं कोई आपको हिला नहीं सकता कोई कहे भाई तुम मनुष्य नहीं हो आप बोलोगे नहीं मैं तो मनुष्य हूं क्यों तो इतनी दृढ़ता है इसमें मजबूती आ गई और बचपन में एक दो बार किसी बोल दिया तुम मनुष्य है तू गाय नहीं भैस नहीं तू तो मनुष्य है ऐसा सिखाने वाले माता पिता बने चाहे कोई भी बने बुद्धि में डाल दी अब धीरे धीरे वो संस्कार बढ़ाते गए आप मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूं भाव जगता गया आज इतनी परिपक्वता है उस विषय में कोई हिलाना चाहे तो नहीं हिलाएगा कितने वेदांत तो शास्त्र बोलता है भाई तू तो शरीर नहीं है किन्तु तो आपकी मान्यता मैं तो शरीर हूं इतनी जितनी दृढ़ बुद्धि शरीर में है आत्मबुद्धि इतनी दृढ़ बुद्धि उधर हो जाएगा आत्मा ये दुतिमत माने दृढ़ ज्ञान उसको बोलते हैं तो ऐसा ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी अशी के द्वारा तीनों सिरों को छेद सर काट करके विच्छिद शीरष त्रयम तीनों सिरों को काटकर निर्मूल्य उसके बाद अहि का भी निर्मूलन हो जाएगा समाप्त हो जाएगा क्यों सि नहीं रहे तो कहां बजेगा सांप तीनों सिर काट दिया निर्मूल्य अम विधि सुखकरम इस अहि को मार करके निर्मुल्य अहिम निर्मुल को सही को मार मार करके इम निधिम जो ब्रह्मानंद निधि है इस निधि को जो इसके कब्जे में था इस निधि को सुखकर्म अति सुख देने वाली निधि है वो आत्मा में आत्माभाव में पहुंच जाए हुआ दुख का नाम निशान में उस निधि को धीरो अनुभव तुम क्षमागत है धीर पुरुष उसका भोग करने में समर्थ होता है ब्रह्मानंद निधि को भोग करने में धीर पुरूष समर्थ धैर्यशाली चाहिए हाँ ऐसे छोटे मोटे बातों में तिल वाले व्यक्ति वहां पहुंच नहीं पाएगा बहुत तो धैर्य चाहिए न जाने कितने संकट आएंगे साधना में ये नहीं कि साधना ऐसे हो जाए जो महापुरुष बने हैं क्या क्या संकट सहन किया होगा उन्होंने धैर्य तो धारण करने के कारण वहां पहुंचे वो अब हम लोग छोटे छोटे बातों में तिल जाते हैं हमें तो ज्यादा नहीं झगड़ा करने के लिए यहां कोई भोजन बन जाए एक के थाली में अच्छी रोटी हो और दूसरे के थाली में कहीं जली रोटी मिल जाए हो गया शुरूआत ये भेदभाव वाले हैं उसको तो अच्छी रोटी दे मेरे को तो जली हुई बस यहीं से शुरू हो जाए छोटी छोटी बातों में तिल से काम नहीं चलने वाला है हीरोमा जो धैर्यशाली व्यक्ति होगा हाँ। बड़े बड़े आपत्तियों में जो धैर्य धारण कर सकता हो महापुरुष का इलेक्शन है धैर्य धारण करते हैं होता है तो महापुरुष उसके लिए दृष्टांत दिया नदी और समुद्र का जैसे नदियां विक्षिप्त तो स्वभाव वाली होती है बड़ी तेज से चलती है हाँ। और इधर उधर कुछ भी वो तो लेके चलती है पेड़ हो पौधा हो सब लेके चलने वाली स्वयं विक्षिप्त है दूसरे को भी विक्षेप करने वाली उनका स्वभाव है नदियों का ऐसे नदियां चौबीस घंटे जा रहे हैं किसमें समुद्र में किन्तु तो उसको विक्षेप नहीं करा पा रहे है। समुद्र विक्षिप्त नहीं होता है इसे किंतु जब जिसको मारने विक्षेप कराने के लिए जा रहे थे उसको विक्षेप नहीं कर सकते यही शांत हो जाते उल्टा हो जाता है वहां ये नदियां समुद्र रूप में हो जाती है शांत हो जाती है जैसे समुद्र में नदियों का विक्षेप का फर्क नहीं पड़ता उसी प्रकार जो साधक होंगे छोटी मोटी बातों विक्षेप का फर्क नहीं आना चाहिए अगर आएगा तो साधक समुद्र के समान होना चाहिए साधक विक्षेप आते हैं जाते हैं सबका सब्ताह अपना काम करता रहेगा तभी वो सफलता की प्राप्ति वही करेगा छोटे-छोटे बातों में तिलमलाने वाले की सफलता जिंदगी में कहीं भी नहीं या विक्षेप की कमी तो कहीं नहीं या मैंने कुछ बोल दिया आपको विक्षेप हो गया ये बाबा ठीक नहीं और दूसरी जगह भी चले जाएंगे ये तो होगा और क्या करेंगे अपना कम्बल उठाए चल दिए यही होगा किंतु वहां भी विक्षेप मिलेगा जहां जाएंगे हो सकता मैं नहीं हूं वह प्रकार बदल जाएगा विक्षेप मिलेगा हो सकता वह कुत्ता बूमू कर दे हाँ। बंदर छलांग लगातार रहता आपके बिस्तर के ऊपर ऐसे भी शांत मिल सकता है हाँ। सांप का भय बाप का भय हमुख का भय विक्षेप का कहीं अभाव नहीं है हर जगह में विक्षेप है किन्तु वह को जो गिरने लग जाएगा वो साधर कोटी में जा पाएगा विक्षेप को विक्षेप न मानता हुआ अपना काम करने वाला समुद्र जैसा होना चाहिए साधक को नदियां जा रही है विक्षिप्त नदी जा रही है प्रतिदिन वहां सारी नदी विक्षिप्त है हिलती हुई डुलती हुई चलती है यह विक्षिप्त तो ही है ही और साथ साथ किनारे के वृक्षों को उखाड़ रही है उनको भी विक्षिप कर रही है मेरा स्वभाव ही ऐसा है नदियों का गीता के द्वितीय अध्याय के आखिरी में बोला ना आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंत यदभत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापरो तीनताम का समुद्र के दृष्टान्त देकर के है जैसे नदियां सारे के सारे नदियां जाने पर जो परिपूर्ण भाव में समुद्र अपने रूप में रखता है विक्षिप्त नहीं होता ठीक इसी प्रकार जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न होती हमारे मन में वो इच्छा के पीछे चले तो फिर तो साधन से चले गए वहां नदी के स्थान में इच्छा है जैसे अनंत नदियां जा रही है वहां वैसे हमारे लिए धक्का देने के लिए अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है ये भी करें वो भी करें वो भी करें वो भी चाहिए वो भी चाहिए न जाने कितनी इच्छाएं होती है एक ही दिन की इच्छा सुबह से शाम तक लिखने लग जाए तो एक बड़ा पुस्तक हो जाए एक ही दिन की हर क्षण में कोई ना कोई इच्छा पैदा हो रही है कभी खाने की कभी पहनने की कभी हंसी की तो कभी रोने की रोने की भी इच्छा होती है तब रोता है वो भी इच्छा जनित है कुछ भी कार्य होगा इच्छा के बिना होना नहीं है हंसना है रोना है ये होना है तभी शत्रु संबंधी इच्छा तभी मित्र संबंधी इच्छा पैदा होती रहती इन इच्छाओं के जो शिकार बनेगा वह साधन में सफल नहीं होगा इनके अगर गहर अंदाज कर दे इन इच्छा को पीछे न जाए अंदाज कर सके तो स्थिति में क्या इच्छा अपने आप लीन हो जाए फिर वह आत्मा में लीन हो जाएगी जैसे नदियां समुद्र को विक्षिप्त नहीं कर सकती है तो समुद्र रूप हो जाती है वैसे ही जो मन, मन में उठने वाली इच्छाएं और जब अपना काम नहीं कर पाती है आत्मा को घसीट नहीं सकती है तो आत्मा की तरफ विलीन हो जाती है कोई शांति प्राप्त कर सकता है ऐसा गीता में कहा हुआ है तो कहा निर्मूल्याम निधिम सुखकरम धीरोक्तों क्षमा एक ब्रह्मानंद निधि है बहुत बड़ी संपत्ति है वो बहुत बड़े आनंद देने वाला वस्तु है वो वो वस्तु एक शत्रु के कब्जे में पड़ा हुआ है अहंकार रूपी शत्रु ने तीन फण के माध्यम से सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन फण है उसके पास और प्रचंड फण है छोटे मोटे फण नहीं है भयंकर फण है वो चंडई विशेषण दिया फण का मस्त प्रचंड फण के द्वारा उसको अपने कब्जे में लपेट करके रखा हुआ है उस निधि को पाने के लिए बहुत धैर्यशाली व्यक्ति क्यों सर्प को मारना है तो तलवार चाहिए हाथ में सिर काटने के लिए तो वहाँ तलवार कौन सा तलवार विज्ञानाख्यसीना महाद्युति मता विच्छिप्त शिक्षा त्रयम अहम ब्रह्माष्टमी ये जो विज्ञान नामक तलवार है इस तलवार के से वो सिर कटेगा अहंकार के सिर कटेगा हाँ और वो भी तलवार छोटा मोटा बहुत धार वाला होना चाहिए द्युति मता कहा शान चढ़ा हुआ होना चाहिए तलवारियां शान क्या है माने दृढ़ मजबूत विज्ञान चाहिए हल्के फुलके विज्ञान से काम नहीं चलेगा हल्का फुल्का विज्ञान को तो दबा देगा बहुत प्रबल शत्रु है अहंकार बहुत प्रबल चाहिए विज्ञान दृढ़ ज्ञान चाहिए जितने अभी मैं मनुष्य हूं का ने जितनी दृढ़ता है कोई आपको यहाँ से हिला नहीं पा रहा है कितने सालों से वेदांत श्रवण चल रहा है वो वेदांत भी आखिर में हार गया, आप मैं मनुष्य हूँ ये छोड़ नहीं रहे जितनी दृढ़ता है इतनी दृढ़ता अहम ब्रह्माष्ट में होना चाहिए इतनी दृढ़ता चाहिए वहां वही होगा दुति मता दि, महा महाअसी यही होगा दृढ़ विज्ञान जिसको बोलते हैं कितना होना चाहिए किसी भी स्थिति हो अहम ब्रह्मास नहीं होना चाहिए ये कि देखा किस में देखा ये ईसा मसीह में देखा ये ईसाई धर्म का जो प्रवर्तक थे ना विदेशी थे भारत में आए और वो वेदांत का संस्कार पूर्व जन्म का व्यक्ति कहां का था क्या था पता नहीं हम इसी एक ही जन्म पे तो नहीं थोड़ी दिन भारत में रहा पक्के वेदांती बन गए वो ईशाष जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं वो तो अहम ब्रह्माष्ट वास्तव में? में था उनमें वास्तव में एक ज्ञान हो गया था गए अपने देश में वहां गए तो अहम ब्रह्मास्ट में बोलने के मैं ब्रह्म शब्द कहा था राजा बहुत बड़ा राजा और वहां के जो राजा था जो भी रहा होगा कुछ लोगों ने बोला महाराज दूसरा राजा आया हुआ है हाँ मैं भगवान हूँ बोल रहा है वो राजा को परेशानी होगी जो राजा बन बैठा था वो इतने वेदांत का कोई पता तो था नहीं अरे बेचारा ये अहम ब्रह्मा बोल रहा है कोई तुम्हारी राज्य छीनने के लिए तो था नहीं ये तो अपने मस्ती में था अलग दुनिया में था किन्तु तो उसको डर हो गया कि कौन आ गया उसको कहा ये शब्द छोड़ो थो बोला क्यों छोड़ो अहम ब्रह्मा मैं राजा मैं सम्राट हूँ उसको आया गुस्सा दो इसको फांसी दो उसके अधिकार था तो इसको फांसी में चढ़ा दी बेचारेगी ईशा मसी फांसी में चढ़ाए किंतु फांसी में चढ़ाते चढ़ाते बोले ये शब्द छोड़ दो तो तुम्हें फांसी से मुक्त करेंगे लोग प्रलोभन दिया किंतु उसने नहीं स्वीकार किया पहुंच गया पहुंच गया हम ब्रह्मास्त शरीर को जो भी करो मैं तो ब्रह्मो जब फांसी दी गई तब बाद में इन लोगों को कुछ होश आया ये कोई महापुरुष था हम लोग सामान्य सोच करके ऐसा काम किया ये जमीन जायजा बोले करके मैं राजा नहीं बोल रहा था एक आत्माभाव में पहुंचा था ये महापुरुष था गलती हो गई और गलती हो गई तो क्या सबको फांसी लगाओ जिसको फांसी दिया गलती में सब फांसी लगाओ वो फांसी का प्रतीक है टाई हाथ जो टाई बांधते है ना बड़े गर्व से वकील है जज है अपने को बहुत बड़ा मानते हैं ये वहां से शुरू हुआ है उसको फांसी में लटकाया था इसे इसे तो हम भी उसके प्रतिशोध में मैंने प्राश्चित के रूप में टाई बांध रहा है यहां गले में तो जो आज की टाई है वो फांसी का प्रतीक है कि आज बड़े वो पता ही नहीं है बड़े टाई बांधने वाला बहुत बड़ा समझता है फांसी में लड़का आया गया मैंने तो मुलजिम हो तो टाई बांधने वाले जितने आजकल टाई वही फांसी का प्रतीक है तो ये होता है मैंने दृढ़ होने के बाद में वो फिर छूटेगा नहीं मैंने उस व्यक्ति को दृढ़ हुआ था ब्रह्मपात फांसी के समय में लोभ दिखाया अगर तुम इस शब्द को छोड़ दो हम तुम्हें फांसी से मुक्त करेंगे किन्तु नहीं छोड़ा उस ऐसा कई हुई है ऐसा एक मंसूर मंसूर करके मुसलमान हुआ है वो अनलहक अनलहक ऐसा बोलता था माने वो था, ये था इसमें उर्दू में अनाल है तो या हमारे हिंदी में अहम ब्रह्माष्टमी संस्कृत में अहम ब्रह्माष्टमी बात एक ही वो अनलहक अनलहक ऐसा बोलता था ब्रह्म ज्ञान हो गया था मंसूर मुसलमान था ये अनलहक बोलता था तो उसको भी बहुत यातना दी किंतु यातना सूली में चढ़ाया गया अंत में। अगर यह शब्द छोड़ेगा तो सूली में नहीं चढ़ाएंगे प्रलोभन भी दिया किन्तु माना नहीं उसने सूलि में चढ़ाए शरीर में चढ़ाए उसको क्या होना इतनी दृढ़ता आनी चाहिए ऐसा ज्ञान यदि हो तो उस ज्ञान के द्वारा उस साप के तीनों शिरो को काट करके सांप को निर्मूलन करके उसके बाद उस निधि को भोगने सक्षम होगा ये कहा ये अहंकार इतना बड़ा शत्रु है तो इसको मारना होगा यह कहा समय हो गया है मेरा ओम